महाभारत आदि पर्व आदिपर्व दिवशदी शमोध्याय धृतराष्ट्र के आदि से पांडवों की वारणावत यात्रा वयस पाण्डवाच तुर्योधन राज सर्वा प्रकृत शन अर्थम प्रधानभ्या तंजहार सहानुज धृतराष्ट्रयुक्तास्ते केचिक कुशल मंत्रिण चक्रे रम्यम अयम वह वे जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर राजा दुर्योधन और उनके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वाराणावत नगर बहुत सुंदर है उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है सर्वरत्न समा किरण पुनसाम दे मनोरमे धृतराष्ट्र वचना चक्रे कथाः व पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें करने लगे कथ्य मन तथा रम्य नगरे वारणावते गमने पाण्डपुत्राणाम यज्ञे त्र मतिर राजन वाराणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ यदा तन्मत नृपो जात कौतूहला चैताने त्य तरा पांडवानम्बिका सुत जब अम्बिकानंदन राजा धिताष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं तवे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले अधीता शास्त्राणी युष्मा अस्त्रा चथा द्रोणा गौतम विशेषत इदमेम गातचिता समत रक्षणे व्यवहारे चाज्य सतत न मईते पुरषा नि पुनः पुनः रमडी के बेटों तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों के भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली प्रिय त्रिप्रांडवों ऐसी दशा में मैं एक बार सोच रहा हूँ सब ओर से राज्य की रक्षा राज्य राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा तो राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले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 देवताओं की भांति विहार करो ब्राह्मणे रायकेभ्यश प्रयक्षम यहां काम देवाइव सुवर्च मह सुवर्चस कंचिकाल बृहृत्यम अभूय परदम इदं हस्तिनपुर सुखि पुनरेप्यथ ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहाँ इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना वाज धृतराष्ट तम काम अनुबुद्ध युधिष्ठिर आत्मनसहायत्व तथेति प्रत्युवाच तम कहते हैं जन बे जय की उस इच्छा का रहस्य समझ गए परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली तथो भीस्म सान्त मिधुर च महामतिम द्रोणम च बालिकम चोमदत्त चौरव च कृप्माचार्यपुत्र भूरीश्रवसमे चल्यान मात्या ब्राह्मणाश्चना पुरोहिताश पौरा गाधारी यशस्वीनीतन उवाचेद संतनु नंदन भीस्म परम बुद्धिम विदुर द्रोण बाल्िक कुरवशी सोमदत्त कृपाचार्य अश्वस्था भूरेश्वा अन्यान्य मान्य मंत्रियों तपस्वी ब्राह्मणों पुरोहितों पुरवासियों तथा यशस्वनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा रमणी ये वारण नगरे वारणावते सगणा तथा या श्याम नित्रासना हम महाराज राष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है परिवार सहित जाने वाले हैं प्रसन्न मनसर्वे पुण्यावाचो विमुंच न पापं प्रहेशते आप सब लोग प्रसन्न होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा एवं मुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कौरवा प्रसन्न वजना भूत तेवर्तंत पांडवा स्वस्थ स्तु व पथि सदा भूतेभ्य माचा वो स्व शुभ किंचन सर्वस पाण्डुनंदना पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुर्वंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे पांडुकुमारों मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो ततः स्वस्थ नाज्य लंभाय पार्थिवा कृप्वा सर्वाणी कार्यार्वरणावत तब राज्यभ के लिए स्वस्तिवाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वाराणवत नगर को गए इत महाभारती आदि परमि जातुगृहपरवणि वारणावती यात्रायां द्विचत्रचतिक शमोध्या इस प्रकार से महाभारत आज पर्व के अंतर्गत जातुगृह पर्व में वाराणावत यात्रा विषयक एक अध्याय पूरा हुआ